प्रश्नोत्तर दीप माला की स्थिति प्रश्न जिज्ञासा आकाशम च प्रवित्तिम च मोहमेव च पांडव यहाँ पर भगवान ने कहा ज्ञानी पुरुष में प्रकाश प्रवृत्ति मोह इत्यादि उत्पन्न होने पर भी वह उनसे द्वेष नहीं करता क्या ज्ञानी पुरुष में भी मोह उत्पन्न हो सकता है समाधान गीता में यह श्लोक गुणातीत पुरुष के लक्षण के प्रकरण में आया है ज्ञानी होने पर भी उसके शरीर मन आदि तो रहेंगे ही और ये त्रिगुणों के कार्य हैं त्रिगुणों में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है सत्वगुण बढ़ेगा तो मन में प्रकाश होगा रजोगुण आने पर प्रवृत्ति हो सकती है और तमोगुण आने पर उसका भी कुछ प्रभाव अंतःकरण में दिख सकता है पर ऐसा होने पर भी ज्ञानी मोह से मोहित नहीं होता मोह का मन में दिखना अलग बात है और उससे मोहित हो जाना अलग बात है इसलिए इसी श्लोक में आगे भगवान ने कहा है न दृष्टि सम न निवृत्ता निकाक्षति मन में प्रवृत्ति या मोह किसी के भी आने पर न तो वह उनसे द्वेष करता है और न ही चाहता है कि हमको ये आए वह जानता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है और प्रकृति में तो यह खेल लगा ही रहेगा ऐसा समझकर वह त्रिगुणों के कार्यों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता जिज्ञासा जीवन मुक्त पुरुषों का विलक्षण सुख कैसा होता है उन्हें यह सुख समाधि में मिलता है अथवा व्यवहार में भी बना रहता है समाधान आप स्वयं जीवन मुक्त होकर देखिए तब आपको उस सुख का अनुभव होगा हमारे कहने से कैसे हो जाएगा इतना समझ लीजिए कि जीवन मुक्ति में न कोई समस्या है और न संशय ज्ञान गलत होने से ही सारी समस्याएं रहती है मुक्त पुरुष को ठीक ज्ञान होने से वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं कोई व्यक्ति स्वप्न में भटक बड़ा दुखी हो रहा हो आपको उसके स्वप्न का सर्वज्ञ बना दे तब वह भले ही रोता रहे आपको तो हसी ही आएगी आपकी बुद्धि के अनुसार वहाँ कोई समस्या ही नहीं है इसी प्रकार मुक्त पुरुष की बुद्धि में किसी समस्या का अस्तित्व नहीं रहता तुलसीदास जी मानस में कहते हैं मोह निसा सब सोव निहारा देखी सपन अनेक प्रकारा यही जग जाम जागह जोगी परमारथी अप प्रपंच वियोगी अयोध्याकांड योग दर्शन के अनुसार भी समाधि अवस्था में तो कोई समस्या नहीं रहती वहां चित्त निरुद्ध रहता है परंतु व्युत्थान दशा में जगत का सत्य रूप से भान होने के कारण समस्या आ ही जाती है परंतु वेदांत के अनुसार जो जीवन मुक्ति है उसका सुख समाधि हो चाहे व्यवहार सभी दशाओं में समान रूप से बना रहता है जीवन मुक्ति की दृष्टि में जगत का सत्य रूप से भान होता ही नहीं इसलिए उसे व्यवहार में भी आनंद ही बना रहता है जिज्ञासा जो महापुरुष विदेह मुक्त हो गए हैं उनसे भी उनके भक्तों को दिशा निर्देश उपदेश आदि मिलते रहते हैं यह कैसे संभव होता है समाधान शास्त्रों में सामान्यतः तो यही बात प्रसिद्ध है कि विदेह मुक्त पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उनका सूक्ष्म शरीर भी अप, अपने कारण में लय हो को प्राप्त होता है अतः तो उनसे उपदेश मिलने की बात उचित नहीं लगती परंतु एक अच्छे महात्मा ने हमें बताया था कि ऐसे पुरुषों के व्यक्तित्व का एक ऐसा अस्तित्व व्यापक चेतन में कल्प पर्यंत रहता है जिससे संबंध करके व्यक्ति बहुत लाभ ले सकता है हमें उनकी बात इसलिए जची कि चेतन में कोई भी संकल्पात्मक गठन हो जाए तो उससे काम सिद्ध हो जाता है चेतन में मात्र संकल्प की दृढ़ता ही तो जीव भाव है अन्यथा जीव तो उत्पन्न होता ही नहीं इसलिए विदेह मुक्त पुरुषों से उपदेश मिलता है इस विषय में हमें कोई विरोध नहीं दिखता जिज्ञासा हंस और परम हंस में क्या भेद है समाधान जो जड़ चेतन का विवेक करे उसका नाम हंस है और जिसके दृष्टि में जड़ रहे ही नहीं केवल चेतन ही चेतन हो वह परमहंस है